यहां कभी जब तक ये संसार में संसार को देखता रहेगा तब तक ये दो फलों से वंचित नहीं होगा कभी सुख कभी कभी दुख का इसको हमेशा भान होता रहेगा दुखाया सुखाया और इसके इसकी तीन हैं जड़ ये प्रकृति का है ना तो तीन जड़ क्या हैं? ये सत्रतम जो तीन गुना है ये त्रिगुणात्मक जगत है तो ये तीन इसके इसके जड़ हैं इसके मूल हैं त्रिमूल वो चतु रसा इसके चार रस जो जो चतुर्वर्ग फल हैं ये धर्म अर्थ काम मोक्ष ये इसके चार रस हैं और यहां संसार को जानने के साधन क्या हैं, प्रकार क्या हैं? तो वो कहते हैं ये जो पांच इंद्रिया हैं इंद्रियों के गोलक नहीं ज्ञाने इंद्रिया ये श्रोत त्वक नेत्र रसना और नासिका ये पांच जो हैं ये इसके जानने के प्रकार हैं और इस संसार में छह स्वभाव है छह स्वभाव है किसी वस्तु का होना पैदा होना रहना बढ़ना बदलना घटना और नष्ट होना चीज कोई पैदा हुई ये आश्रम बना बन के रहा कोई चीज का का उत्पन्न होना स्थित रहना और उसकी वृद्धि होना और क्षय होना और परिवर्तन होना और नष्ट हो जाना ये जितने हम हैं जितनी संसार में वस्तुएं हैं जितने प्राणी पदार्थ हैं सब में ये अच्छा गीता में छह अच्छा को चार के रूप में ले है जन्म जरा भी आदि जो वस्तु बनी है वो नष्ट होगी ही वो पहले पहले बढ़ेगी बच्चा बड़ा होगा तो ये वृद्धि होगी फिर घटने लगेगा उसके बल का क्षय होने लगेगा रूपांतर चलता साथ साथ छोटे बच्चे को पहचान नहीं सकते बुरा होने पर और नष्ट हो जाता है तो ये छह इसके स्वभाव हैं इस वृक्ष के उसकी सात छाल हैं जो सात धातुएं हैं हमारी प्रसर रुधिर मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र इस सात धातुओं से ये बना रहता है आज इसकी शाखाए हैं पंचमहाभूत मन विद्या और अहंकार ये आठ जो हैं इसकी आठ शाखाएं हैं और ये जो नव इंद्रिय द्वार है मुखारी ये नव इस के खोडर हैं और दस पच्चे इसमें जो दस प्राण हैं प्राण अपान ज्ञान उदान समान नाग कूर्म कृकर देवदत धनंजय ये दस जो हैं ये प्राण है इसकी, जो प्राण इसके पत्ते हैं और इस संसार रूपी वृक्ष पर दो पक्षी रहते हैं एक भगवान और एक जीवद्वास उपरना सूजा सखाया दो पक्षी रहते हैं एक तो देखता है एक खाता वो एक ही दो बने हुए हैं जब वो खाने वाला देखने वाले के शरणागत हो जाता है तो देखने वाला फिर वहां पर प्रकट हो जाता है फिर संसार वृक्ष जो है कट जाता है इसको वृक्ष इसीलिए कहा कि विषय आगे आवेगा कि ये इसका ये कट सकता है, ये वैराग्य शत्र के द्वारा भगवान में राग होने पर ये कट सकता है इसलिए ये इसका नाम वृक्ष है तमेकेवा तो सुत प्रसूतिस्त सधान तम तो अनुग्रहस्तमा संवाम पश्यनंद पश्चित हो रूखा विषय लगेगा सबके काम का नहीं कैसे संसार वृक्ष की जो उत्पत्ति है उसके आधार आप एकमात्र आप ही हैं ये भगवान से ही ये निकला है और भगवान में ये संसार का जो प्राणी पदार्थ है ये जाता है और भगवान के द्वारा इसकी रक्षा होती है तो जिनका अचित भगवान के इस तत्व को न जानकर माया से ढक रहा है वे इस शक्ति को खो बैठते हैं वे भगवान को नहीं देखते और और चीजों को देखते हैं ब्रह्मा ने पैदा किया काल ने इसको इसको मिटा दिया इस प्रकार से जो तत्वज्ञानी हैं जो जानते हैं वे केवल सब जगह सब अवस्थाओं में इसके मूल में रहने वाले इसमें व्याप्त जो इसमें जहां ये जाएगा उस आप को ही देखते हैं तो आप ही विमर्शी रूपा नवबोधयात्मा क्षेमा योक चरा चरस्य सत्ोपन्ना सुखावहानी सताम भद्री मुहूखलाना चरा तो फिर संसार में अनेक धारण करने वाले ये आप ही हैं ये और फिर आप ही अनेक धारण करके संसार में अवतीर्ण होते हैं उद्धार के लिए तो आपके तो ये जितने रूप होते हैं ये सत्ोपन्ना सारे सत्वमय होते हैं और ये सुख रूप होते सबको सुख देने वाले होते हैं संतों को दुष्टों दुष्टता का दंड भी देते हैं अभद्र खलानाम उनको दंड भी देते हैं इसलिए मंगलमय और अमंगलमय दोनों रूपों में आप ही प्रकट होते हैं संसार में तो यम खल सत्व धाम नहीं समाज नवेषित के तत्पाद पोथ महत्व न कवंती हो सपदम भवाभ कहते हैं अब यहां पर बिल्कुल वो वर्णन नहीं है जिसमें ये अरूट का वर्णन हो ये तो भगवान जो देव की गर्भ में आए हुए ये सारे अंगों से विभूषित जो भगवान उनका वर्णन तो कहते हैं कि आपके नेत्र जो हैं वो कमल के समान बड़े शोभित पर हैं अंबुजाक्ष कमल के समान कोमल अनुग्रह भरे नेत्रों वाले भगवान ये कुछ ही लोग जो होते हैं जो सत्य के आश्रय आप हैं आप में मन लगा सकते हैं और वे लोग जो हैं आपके चरणों में मन लगाने वाले वे लोग आपके चरण कमलों का चरण कमल रूपी जहाज का सहारा लेकर तत्पाद तो पोतेन ये बड़ा सुन्दर भाव है तत्पाद तो पोतेन महत्कृण कुरंती गोवत्स पदम भवाध्यम भाई ये जिसके द्वारा महात्मा लोग संसार सागर को पार हो चुके हैं संसार सागर से पार होने का उपाय क्या है ब्रह्मा जी देवता कहते हैं कि उपाय है केवल आपके चरण कमलों का सहारा ये विषा भी आवेगा जो जो सहारा नहीं लेते चरण कमलों का उसकी क्या गति होती है बड़ा ऊंचा जाने पर भी ये भी बताएंगे ब्रह्मा जी महाराज तो वो कहते हैं कि जिसका सहारा लेकर जिस जहाज पर सवार होकर जहाज का इसको पोत कोत कहते हैं जहाज को वो तो कहते हैं जिस जहाज पर चढ़कर संत पुरुष महात्मा पुरुष संसार से पार हो चुके वो जो आपका चरण कमल रूपी जहाज है उस जहाज पर जो लोग सवाए हो जाते इसका जो आश्चर्य का लेते हैं महाराज उनका पार होना कैसा है गोवत्स सपदम भवाबधि ये है तो भरोसागर भवाभ इतना ये इतना ये भयानक और विस्तृत है कि जिसका पार पाना बड़ा मुश्किल न मालूम अनंत जन्म होते जाए कभी छुटकारा मिलने का है ये नहीं और इसमें न कितने जीव जंतु भरे हुए कितनी इसमें तरंगे उठ रही हैं बड़ी बड़ी तो इसको पार होना बड़ा मुश्किल लेकिन बोले हम लोग जैसे बात करते हुए जाए रास्ते में कि कोई गाय के खुर का जरा सा गड्ढा बना हुआ तो उसको देखे भी नहीं और निकल जाते इसी प्रकार आपके चरण के मुंह का सहारा लेने वाले जो लोग हैं ये तो आपकी चर्चा करते है संसार में ध्यान में आता ही नहीं कि संसार को भी पार करना है ये बड़ा समुद्र है इस समुद्र को कैसे लांघेंगे क्या करेंगे चिंता नहीं होती उनको वो तो केवल आपके चरणों का सारा लेकर के आपका गुणगान करते हैं और करते क्योंकि जैसे राह चलते लोग बात करते हुए गाय के के गड्ढे को पार कर जाते हैं पता नहीं लगता इसी प्रकार गोवत्स पदम भवान भीम्र सौदा भगवत्ते थे निधा याता सदनुग्रह भवान इसमें भक्त संप्रदाय वाले संप्रदाय की अपनी पुष्टि पाते हैं बहुत बहुत सुंदर पाते हैं तो कहते हैं कि परम प्रकाशनु रूप ये नाव कहाँ मिले ये हम जानते हैं आपके जो निष्कपट प्रेमी जो संसार का भी वास्तव में हित आते हैं संसार के सत्य हित अच्छी वही है मैंने सच्चे सूरत कौन है हमारे जो संत है वो बाकी कोई सूरज नहीं जो हमें संसार में लगा दे भोगों में लगा दे वो हमारा सूरज नहीं तो ये जो, जो भक्त हैं यही वास्तव में सारे जगत के भी सच्चे प्रेमी हैं सच्चे हितेशी हैं तो ये लोग जिस नवका को पता करके उस भयंकर और, और जो बड़ा दुष्कर है कार्रवाई नहीं वो आपके चंद कम की जो नौका है उसको ये छोड़ दें यहाँ पर स्वयं तो पार हो गए और अपने उस नौका को छोड़ गए तो यहाँ एक शंका होती है कि भी नाव को छोड़कर से जाए आदमी नाव से इस किनारे से उस किनारे जाए तो उस किनारे ले जाए नाव ये संसार के जो नाव है ये तो क्या है? आती जाती है लिखी यहाँ के आदमी को वहां उतारा और वहां वाले को यहाँ ले आए पर ये वहां जाने के बाद तो आते नहीं जो उस पार पहुंच गए वो तो इस पार आते नहीं तो वापस लाने का तो प्रयोजन होता नहीं कोई को भी जो भगवान के चंद्र कमनों की नाव का सारा लेकर करके उस पार पहुंच गए वो तो आते नहीं यदो अर्थित अनिवर्तन थे तो इस किनारे नाव रही ये कैसे माने पर आप कहते हैं कि वो जो नाव है वो छोड़ गए ब्रह्मा जी देवता कहते हैं कि ये भक्त लोग जिसका जिसको जिस नाव को लेकर के दुष्तर और भयानक सुदुष्तरम बहुत कठिनता से पार होने योग्य और बहुत ही भयानक संसार सागर को पार कर गए उस नौका को वे दूसरों के पार करने के लिए यहीं छोड़ गए तो वो नौका क्या नौका है तो क्या जिन चरण कमलों का उन्होंने आश्रय लिया वो जो आश्रय पद्धति है जिसे संप्रदाय कहते हैं वो जो आश्रय पद्धति है वो बसा जाते हैं वो संत लोग बसा जाते हैं इस प्रकार से भगवान के चरणों के तुम आश्रय हो जाना ये उस नौका को उस से अपने भक्ति पथ से अपने मार्ग से अपनी पद्धति से जो बता जाते हैं मैंने ये नौका क्योंकि ये ये बात आ चुकी वो तो भवाब जी को पार कर चुके हैं गोवत्सव तो वो नाव जो वो क्या करती है ये बड़ी सुंदर भावना है कि वो नाव को जाना नहीं पड़ता पार वैसी विचित्र नाव है कि उस नाव का सहारा लेते ही ये संसार सागर सूख कर भयानक ये गोवत्स पदवत्त रह जाता है तो फिर पार होने में क्या देर है वो नाव को जल में तैर के पार ले जाए ये जरूरत नहीं उस नाव को नाम ले तो भव सिंह तो सुखाही ये जो भगविंधु है ये भगवान का के चरणों का आश्रय करने पर सूख जाता है तो अपने आप ही पार हो गया भगवान के चरण वहां पर जहाँ मिल गए वहाँ भगवान आ जाते हैं और जहाँ भगवान आए वहां ये संसार सागर रहा नहीं यही भेद है कर्मी को जाना पड़ता भगवान तक पहुंचना पड़ता है और प्रेमी के पास भगवान आ जाते आ जाते तो ये भगवान के चरणों का जहां सहारा लिया वहीं क्या हुआ कि भगवान पास आ गए तो संसार सागर सूख कर गोवत्स पदवत रह गया तो अब उसको पार्ते हुए उस नाव से ही उसको गोवत्स पदवत बनाया उस नौका नहीं भगवान के चरण कमलों के आश्रय नहीं ये जो आश्रय की पद्धति है ये वो संत लोग छोड़ जाते हैं पीछे वालों के लिए देखो भैया इस नाव से हम पार हुए हैं और ये नाव तुम्हारे लिए हम छोड़ जाते हैं ये बड़ी सुख की नाव है इसको खेना नहीं पड़ता खेना नहीं पड़ता केवल इस नाव का आश्रय कर लो ये अपने आप, आप खेही जाती है और अपने आप जल को पार कर जाती है और अपने आप रास्ते के विघ्नों को मिटा देती है इसके अनुकूल हवा अपने आप रहती है तो भगवत चरणों को आश्रय करने वाले को क्या मिलता है ये भगवत कृपा मिलती है भगवान की शरणांगी में भगवत कृपा मिलती है तो भगवत कृपा जहां पर आ जाती है उदय हो जाती है वहां पर फिर ये संसार का भैली रहता संसार सागर नहीं रहता तो बोलिए फिर पार हो जाते हैं वो नो, वो नौका छोड़ जाते हैं। तो इसमें तो क्या बात हुई कि भगवान के चरणों का आश्रय कर लेना यही संसार सागर से पार होने का सहज उपाय है इसके सिवा कोई उपाय नहीं बोले और उपाय बोले और उपाय है भाई और उनमें बड़ा डर है बड़ा डर है ये भक्त लोग तो बहुत आगे बढ़ते हैं ये, ये, ये तो कहते हैं इस टीका में है वो तो आज यहां कहने की बात ये लंबा छोड़ा व्याख्यान है कि ये उनके पास प्रमाण भी हैं वो कहते हैं कि भाई जो लोग ज्ञान की उच्चावस्था में पहुंच चुके पहुंचा तो हुआ मान लिया वे भी गिर जाते हैं लेकिन भगवत चरणों का आश्रय करने वाले गिरते नहीं क्योंकि वो जो चरण हैं हमेशा उनकी रक्षा करते हैं वो निरावलंब है ये स्वावलंब है इनको भगवान के चरणों का आधार है उनको नहीं तो ये विमुक्त मानना जो है इसको मानने का वर्ष करते हैं कि कि जिन लोगों ने मान लिया तो कहते मिथ्या मान लिया नहीं जो सचमुच माने जाने योग्य हो गए वे भी हम ज्ञानी भगवान को कौन माने भगवान क्या चीज है वो तो माया की चीज है इस प्रकार जब जाद कहते हैं ये ये नीरविंदाक्ष विमुक्त मानी भावाद विशुद्ध बुद्ध तथानावका आरुद्य क्षेत्र परम पदम सतन पतंत धू ना स्मृद जो तो कहते हैं महाराज कि जिन लोगों ने आपके चरण कमलों को आश्रय नहीं लिया चरण कमली नौका क्यों है कि जिन लोगों ने आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लिया है अरविंदाक्ष हे कमल भगवान जिन लोगों ने आपके चरणों का आश्रय नहीं लिया जो आपके भक्तिभाव से रहित हैं सच कहें तो असल में वे अभिशुद्ध बुद्धि हैं तो हमारे मित्र थे हैं वहीं वो बड़े विनोद में कहा करते हैं कि बुद्धि सूक्ष्म होते होते इतनी सूक्ष्म हो गई कि पता ही लगता नहीं लगता कि है कि नहीं तो वो कहा कहते हैं किसी प्रकार से जो ज्ञानाधिमानी होते हैं उनकी बुद्धि सूक्ष्म होते होते भगवान तक का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते वो कहती हैं भगवान भी नहीं है ये सब माया से बने हुए हैं हम तो निर्मािक जगत में आत्मतत्व के जानने वाले हैं तो असल में वे जो हैं ये अभिशुद्ध बुद्धि अभिशुद्ध बुद्धि से तो होता नहीं आश्रय नहीं सत्य की प्राप्ति का बुद्धि अभिशुद्ध ही आयुक्तों यहाँ से शुरू होता है और वहां उसकी परिसमाप्ति है पराभक्ति के द्वारा भगवान के स्वरूप का ज्ञान होने पर असली ब्रह्मभूत होना बनने की प्राप्ति होना उसकी परिसमाप्ति नहीं है ये गीता का सिद्धांत है बुद्धि विशुद्ध होते होते जब ब्रह्म की प्राप्ति के योग्य होकर ब्रह्म को प्राप्त कर चुकता है तब भी असली प्राप्ति नहीं हुई ये गीता का सिद्धांत है इसके बाद ब्रह्म प्राप्त महापुरुष ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा में शुक्न कांक्षा वो फिर मेरी श्रीकृष्ण की पराभक्ति को प्राप्त करता है भक्तिया नाम अभी जान और भक्ति के द्वारा वो फिर मुझको जानता है मैं कहता हूं तब वो असली चीज को पाता है वहां तक पहुंचता है तो जो जो केवल विमुक्त मानना है जो केवल अपने को बोले हमने तो मान लिया कि हम ब्रह्मा हैं बस मान लिया अब जगत है ही नहीं बना ही नहीं अरे मान लिया पर बुद्धि जहां तक अशुद्ध है जहां तक संसार के पद प्राणी पदार्थों में राग द्वेष बना है जहां तक अमुक अमुक विषय अच्छा अमुक विषय बुरा इस प्रकार मन में लगता है वहां तक बुद्धिए शुद्ध नहीं है तो कहते हैं कि महाराज ऐसे लोग फिर गिरी जाते तो बोले नहीं तपस्या जो है ये साधना ये बड़े ऊंचे पर ले जाती है जे ज्ञान मान विमत इसी, इसी का अनुवाद है जे ज्ञान मान तब भर नि भगत नया गरी के पाये सुर दुर्लभ पदा दप हम देख हरी विश्वास करी सदयास परिहरी दास तब जे हुई रहे जप नाम तब दिन श्रम तर भाथ सो समते है। हैं कि भाई जिनके मन में विश्वास नहीं और जिनको भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं अनाजक युष्ण्रया है यहां एक ये और बात कहते हैं बड़ी सुंदर बात कहते हैं ये विष्णु दंग्रय है ना, वो कहते हैं कि यहां पर केवल भगवान की बात नहीं है भगवान और भगवान के भक्त दोनों के चरणों का आश्रय होना चाहिए भगवान के भक्त के चरणों का आश्रय नहीं होगा तो भगवत चरणार विन्द की उपलब्धि नहीं होती जो नाव तो वो छोड़ जाते हैं ना? ये चली आती संगति इसमत से बताते हैं कि नाव तो वो चली आती है जो भक्त छोड़ गए हैं अपने मन से हमने मान लिया है कि भगवान के चरणार विन्द हैं तो नहीं काम चलता तो भगवान के जो अनुभवी भक्त हैं प्रेमी भक्त हैं उन भक्तों के चरणों का और भगवान के चरणों का जिनको आश्रय नहीं है वे अपनी साधना के द्वारा ऊंचे से ऊंचा पद पा जाते हैं आरुज किशन परम पदम तथा बड़ा ऊंचे से ऊंचा पद साधना का कष्ट उठाकर वे प्राप्त कर लेते हैं लेकिन फिर गिर जाते थे